का चल रहे थे ब्रह्म कर्म का विषय नहीं बनेगा इसके लिए भाष्यकार ने अनेक युक्ति दी इसमें भाष्य मूल में आया ब्रह्मवेद ब्रह्म भवती इत्यादि जो वाक्य हैं वह स्वरूप को वस्तु वस्तुतंत्र मानकर उसको किसी भी कर्म का विषय नहीं बना इसलिए संपदा आदि उपासना का भी वो विषय नहीं है और कार्याप्रवेश करने के लिए वस्तु को विषय बनाना पड़ता है विषय के बिना कार्य अनुप्रवेश नहीं होगा पूर्व पक्ष ने कहा था कि ब्रह्म वेदा में जो विधि क्रिया है ये कर्म की अपेक्षा रखता है जानना जानना कहने से किसी वस्तु को विषय को जाना जाता है जैसे घर को जाना जाता है पट को जाना जाता है पुस्तक को जाना जाता है तो ये विषय को जानना हो तो ब्रह्म को जानना ऐसे ही सामान्य अर्थ समझ में आता है तो ये जानना इतनी क्रिया मात्र वहां रहने से उसमें कर्म का अनुप्रवेश हो जाएगा तब कहा यदि भी यद्य जानने क्रिया की बात है तो भी वास्तव में वो सारे विधि क्रिया से परे हैं अन्यदेव तद विदिदाद अधो अविदिदाद वो विदिद और अविदित दोनों से परे हैं ऐसे स्थिति में वहां क्रिया के द्वारा कार्या नहीं कर सकती और ये नेदम सर्वम विजाना दी तम केन नीजानी अरे मैत्री ऐसे कहा ये आत्मा जो सबको जानता है आध्यात्मिक आदि भौतिक आदिदैविक समस्त प्रवंच सृजन को जानता है ऐसी आत्मा को किस माध्यम से जानो की ऐसा पूछता है इसीलिए यहाँ विधिक के द्वारा यानी ज्ञान एक क्रिया है ऐसा मान करके भी उसमें कार्यानुप्रवेश नहीं कर सकते ज्ञान क्रिया नहीं है स्वरूप नहीं स्वरूप ज्ञान और क्रिया रूप ज्ञान अलग होता है क्रिया ज्ञान में आपको क्रिया ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने के लिए सब सामग्री की आवश्यकता होती है जैसे आप व्याकरणादि शास्त्र को जानना चाहते तो उसके लिए सूत्र याद करना होगा फिर तो उसके बाद मानव चिंतन करना होगा उसका अध्ययन करना होगा उससे व्याकरण आदि का ज्ञान प्राप्त होता है आप भोजन पकाना जानना चाहते हैं उसी की जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी जितने वैश्विक ज्ञान है उन सब के लिए ज्ञान की सामग्री की आवश्यकता होती है ज्ञान किसी माध्यम से प्राप्त होती है किंतु स्वरूप ज्ञान ऐसा नहीं होता स्वरूप ज्ञान में कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इसीलिए उसमें ज्ञान क्रिया भी नहीं होती जैसे आप गाढ़ा में सो जाते वहां आपका अस्तित्व है आपका अस्तित्व है करके आप बोल रहे हैं कि मैं वहां रात को सोया था अच्छी तरह सोया था ये सब जो है आप बोल रहे हैं, तो ये जान के बोल रहे कि नहीं जान के बोल रहे जान के ही बोल रहा अब वहां ज्ञान के लिए आपने कौन सी सामग्री के प्रयोग किया कोई भी सामग्री नहीं सामग्री का सब अभाव है क्योंकि मन जब सो जाता है तो आपके पास कोई सामग्री पर काम नहीं करेगी तो मन भी वहां नहीं है तब भी आप वहां किसी न किसी प्रकार से अनुभव किया स्मरण हो रहा प्रत्यवान हो रही है इससे वो स्वरूप ज्ञान में कोई विधिक्रिया नहीं है सवाल पड़ता ये आगे बताएंगे इसीलिए ज्ञान शब्द से उसको कहा जाता है तो भाषिकार ने तैतने उपनिषद में इसको स्पष्ट किया कि ज्ञान वहां भावार्थ में है कि यानी ज्ञान को समझने के लिए वहां भावार्थ केवल समझना उसका ज्ञान के द्वारा लक्षित होता है ज्ञान नहीं है ज्ञान के द्वारा लक्षित होता है वो आत्मा ज्ञान कहने पर क्रिया का प्रवेश करेंगे लक्षित होने का मतलब ज्ञान उसके बिना नहीं रहता वो वो ज्ञान रह रहा है इसलिए वो है तो ज्ञान का भी वो स्रोत है तो स्रोत के विषय में अब कभी कई बार स्रोत का ज्ञान नहीं होता है स्रोत से जो कार्य हो रहा है उसका ज्ञान होता है तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना पड़ता है बादल के बिना वर्षा नहीं होती है वर्षा दिखाई पड़ता है बादल दिखाई नहीं पड़ता तो दिखाई नहीं पड़ने से उसका वजह है और बादल बन रहा है तो उष्णता के बिना बादल नहीं बन सकते उष्णता से बादल बना है इस प्रकार से कारण जो सूक्ष्म होगा वो कार्य के द्वारा अन्वेय होता है उसके द्वारा होता है इसी प्रकार यहां ज्ञान का अनुभव होता है वो आत्मा के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है इस प्रकार से ज्ञान को वहां ज्ञान रूप में नहीं माना है ज्ञान भी लक्षणा है ऐसे में से उसका ज्ञान होता है ये मन वेदांत की यहाँ सूक्ष्म विषय के चिंतन है जो भी है इधर भी ऐसा ही समझना चाहिए कि ज्ञान क्रिया किसी प्रकार नहीं है ज्ञान क्रिया के अंतर्गत जो आएगा वो सब परोक्ष में रहता तो वृत्ति रूप में रहेगा अब जावत काल ज्ञान नहीं होगा तावत काल वृत्ति रूप ज्ञान की अपेक्षा है ये आगे बताइए वृत्ति तो रूप ज्ञान चाहिए तब वो ज्ञान मालूम हो जाएगा कि सब का अंदर जो आत्मा है वो अंदर आत्मा को कैसा चिंतन करना है ये प्रक्रिया आपको चाहिए प्रक्रिया सामग्री के साथ होता है बिना सामग्री नहीं होता आम बंद के बैठने से कुछ नहीं होगा वो आम बंद करके बैठने से कुछ आनंद आएगा वो अंदर से चुपचाप बैठने का आनंद है उससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि आप उस स्तर से आप आगे बढ़ नहीं सके बढ़ने के लिए आपको ज्ञान सामग्री चाहिए ज्ञान सामग्री के बिना आगे नहीं बढ़ पाता है और वहीं भूकता रहेगा इसीलिए ज्ञान सहायक रूप से आप जाएंगे तब तो हो जाएगा ये कहाँ तक ज्ञान काम कर रहे हैं कहाँ ज्ञान काम नहीं कर रहा है कहाँ हमारा अभिमान काम कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है ये सब पहचान में आएगा तब ज्ञान का उलखित रूप मालूम हो जाएगा तब तक नहीं हो इसीलिए ये विधि क्रिया का ये जो खंडिका है इसको बिल्कुल ध्यान रखना भाष्यकार विधि क्रिया के द्वारा क्या कहना चाहते हैं बिल्कुल ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं कहना चाहते कि कार्य क्रिया संबंधी ज्ञान नहीं होता है वृत्ति रूप में जो ज्ञान हमको हो तो होता है वो ज्ञान नहीं है वहां स्वरूप ज्ञान होता है स्वरूप ज्ञान में वृत्ति की आवश्यकता नहीं है ऐसा कहना चाहिए इसीलिए यह द्वारा नंद्योदन इत्यादि सब उदाहरण दिया टीका हो गए टीका थी। देखिए ये कंडिका के नीचे टीका है एवं एवं भूदस्य भूदस्य अदय प्रत्यतया स्थितंत से ब्रह्मण भूद माने किस प्रकार से वस्तुतंत्र से वस्तुतंत्र कैसा है प्रत्यक्षादिप्रण विषय वस्तुवत् प्रत्यक्षादिप्रण विषयक जैसा वस्तु का यथार् स्पष्टूप से आता है वैसे ही ये ब्रह्मज्ञान भी प्रत्यक्षादि विषय के ज्ञान के समान ही स्पष्ट रूप से ज्ञान कराता है कोई अस्पष्टता नहीं रहती है तो कल्पना के रूप में नहीं तो इसीलिए वो वस्तुतंत्र है तो अद्वय प्रत्यक मात्रतया अदय प्रत्यक रूप में उसका ज्ञान होता है कृत साध्योग विषय ब्रह्मण हाँ। तद ज्ञान से तद असाध्यवाद आ, एवं भूल से ब्रह्मण ज्ञान न कयाचित युक्तिया इसके लिए कहा कृतसाध्य जो होता है वही नियोग का विषय होता है ये कई बार कह चुका है कार्य के कर्म के द्वारा जो सिद्ध करने योग्य होगा वही विधि का विषय बनेगा अन्य नहीं बनता और ब्रह्म तो ब्रह्मण सत्ज्ञान वसाध्यवा ब्रह्म और उसका जो ज्ञान है ये दोनों कृति नहीं है कृतिमत प्रयत्न प्रयत्न के द्वारा साध्य नहीं होता है ज्ञान भी साध्य नहीं है और स्वरूप जो भी हो भी फल भी साध्य नहीं है कथम अवैधम ब्रह्मा वैफल्या अकारकवाद अच्छा अब वो पूर्व पक्षी पूछते हैं कि ये ब्रह्म वैध विधि का विषय क्यों नहीं है कथम अवैधम ब्रह्मा विधि का विषय होगा तो वैध कहा जाएगा विधेयर वैधम और विधि का नहीं होगा तो अवैधम विधि का विषय नहीं है जैसे बोलते हैं ना ये वैध नहीं है ऐसा बोलते हिंदी में वैध कि कानूनी कानून के साथ में अवैध काम करता है तो ये गलत है विधि का विषय नहीं है। ये अवैध ब्रह्म को किस कारण से मानते हैं पहले भी पूछा था ये विकल्प वैफल्या व अकारगत्वाद ये ब्रह्म ज्ञान में कोई फल नहीं होता है इसलिए मानते हो अथवा कारक नहीं होने के कारण मानते किसके कारण मानते कारक मतलब इससे कोई प्रयोग नहीं होता है कि क्रिया कारक आदि संबंध से कार्य संबंध होता है कारक नहीं होगा तो बोलते नाथ नाद्य पहले वाला नहीं है क्योंकि मुक्ति सुदे है मुक्ति रूप फल सुना गया इसलिए सफल है वो नई तरह दूसरा भी नहीं है अकारकत्व तो भी नहीं क्योंकि ब्रह्म कर्मत्वा दू ये पूर्व पक्ष की शंका है पहले सिद्धांत ने बोला था यहाँ अब ये पूर्वक्ष बोल रहा है कि ब्रह्म अकारक भी नहीं है कारक है कैसे ब्रह्मण कर्मत्व ब्रह्म कर्म है ये कौन सा कर्म है ये व्याकरण वाला कर्म है कर्म द्वितिया है ना द्वितीय विभक्ति होती है कर्म में दिदी ये विभक्ति का कर्म है तो वो ब्रह्म जो है कर्मत्व ब्रह्म जो किसी के विषय बनता है किसका ज्ञान का विषय बनता है और किसी का ना भी बने लेकिन ज्ञान का विषय हम जानने वाला तो वही बोलते मैं ब्रह्म को जानता हूं ब्रह्म को जानो ब्रह्म को प्राप्त करो ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है सब कारकों का प्रयोग होता है इसके बिना वाक्य भी नहीं होगा इसीलिए ब्रह्मण कर्मत्वाद कर्म होने से कारक बन गया ये प्रथमा शक्ति को छोड़ करके बाकी सब कारग विभक्ति मानते है ठीक है इसलिए ब्रह्मण कर्मत्वा कर्म होने से कारग हो गया तो कारग होने से अवैध नहीं हो सकता अवैध होना चाहिए तो विधि क्रियायाम उपाधि क्रियायाम वा कस्य कर्मता विधि विकल्प आदि दुष्ट है तब सिद्धांत विकल्प करता है कि आप ब्रह्म को कर्मण द्वितिया से विभक्ति में कारग मानना चाहते हैं वो ज्ञान क्रिया का विषय है ऐसा मानना चाहते है तब उसमें विकल्प करते कि आप ब्रह्म को कर्म किस दृष्टि से बनाना चाहते हो विधिक क्रियायाम उपास्तिक क्रियायाम वा दो क्रिया है अभी यहाँ एक जानने की क्रिया विधिक क्रिया ये धारू निर्देश में ई है यहाँ है ना टिक विधिक्रिया मैंने वेदन की क्रिया जानने की क्रिया ये विधि क्रिया को लेकर के कर्म मानना चाहते हो क्योंकि विधि क्रिया सकर्मक है इसलिए अथवा उपास क्रिया या उपासना को लेकर के मानना चाहते हो दो विकल्प किया ज्ञान को लेकर मानना चाहते हो या उपासना के लिए तुम मानना चाहते हो किसके लेकर के आप ब्रह्म को कर्म बनाना चाहते हो तो ऐसा विकल्प करके कर आद्यम दूष है कि पहले बार ऐसा दोष देते हैं विधिक्रिया का कर्म नहीं बनेगा इसके लिए सारा उदाहरण दिया अन्य इति दि विदितादी विधिक्रिया कर्म तो प्रतिषेद आगे ठीक तद ब्रह्म कार्य अन्य देवा अधो अथो कारण अविदिता उपरिष्टा अन्य वो ब्रह्म विदित जो कार्य है जाना गया है कार्य है। कार्य से भी वो भिन्न है और कारण से भी भिन्न है कारण अभ्याजता उसी से भी भिन्न है अभी जाना नहीं गया उसी से भी भिन्न है ये न प्रमात्रा इधम सर्वम वस्तु लोगों जाना थी तम के न कारण न जानी है? आगे एक श्रुति का अर्थ करते जिस ज्ञादा के द्वारा ये संपूर्ण वस्तु जाना जाता है उस ज्ञादा को किस ज्ञान से जानोगे संपूर्ण को जानने वाला वही ज्ञाता है उस न्यादा को जानने के लिए और कोई नात्र नहीं है देखो एक मनुष्य एक व्यक्ति बाहर विषय को जानता है बाहर विषय को जानता है वो जानकार है जानकार हो जाता है और उस मनुष्य को दूसरा मनुष्य जानता है तो वो ज्ञादा को दूसरा ज्ञादा जानता है किंतु वो विषय के संबंध में हो जाएगा अब अंदर देखो तो बाहर विषय को जानने वाला मन होता है आ, मन से जानता है मन मिलकर के आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते दावर मनीषिना नो प्रमादा बनता है मन के माध्यम से बुद्धि से माध्यम। अब बुद्धि को और कोई जानता है बुद्धि को बुद्धि और बुद्धि वृत्तियों को साक्षी जानता है अब वो ऐसे जानने वाले जो अफसली ज्ञान साक्षी है साक्षी को कौन से इससे जानेंगे क्योंकि साक्षी को यदि आप बुद्धि से जानने की बात कहेंगे तो बुद्धि को जानने वाला फिर साक्षी नहीं हो सकता क्योंकि जिसको जो जान रहा है वो उसको नहीं जान सकता ऐसा होगा जैसे विषय को हम जान रहे हैं, विषय हमको नहीं जानता जो ज्ञाता है वो ज्ञेय से भिन्न होता है और जो जो ज्ञेय होता है वो स्वरूप जड़ होता है स्वरूप जड़ होगा ऐसा होगा ऐसी स्थिति में बुद्धि को जानने वाला ज्यादा आत्मा आत्मा को जानने वाला और कोई हो नहीं होगा इसीलिए वो अंतिम ज्यादा हो जाता है उसके बाद भी फिर नातृत्व कर न्यादत्व की कथा नहीं होती है न्यादत्व तो वहां समाप्त हो जाती है न्यादत्व के बाद न्यादत्व तो ऐसा नहीं होगा अब वो होगा तो फिर हो जाएगी कि बुद्धि को जानने वाला और कोई ज्यादा उसको जानने वाला और कोई ज्यादा फिर उसको जानने वाला और कोई फिर और कोई ऐसी चलता रहेगा तो अंतिम तक ज्ञान होगा ही नहीं क्योंकि जब उसको ज्ञान होगा तभी इसका ज्ञान हो जाएगा उसका ज्ञान ध्यान नहीं पाएगा वो चलता रहेगा अनवश इसीलिए ऐसा नहीं मान सकता बुद्धि का ज्यादा जो है वही ही ज्यादा है उसको कोई जानने वाला और नहीं है वो अंतिम ज्यादा है इसीलिए कहा कि उसको जानने वाला और कोई नहीं है कर्ण से ध्याय विषयत्व ज्ञातरी यही कह जो जो कर्ण होता है वो ज्ञेय विषय होगा कारण मन इंद्रिया आदि होंगे इंद्रिया आदि को हम जानते हैं है ना वो ज्यादा नहीं होता है तन्न ज्ञादा ज्ञेय इसलिए जो ज्ञेय जो है ज्यादा नहीं होता किंतु साक्षी क्या था उसका ज्यादा कौन है साक्षी होता मन मन को नहीं जानता मन को जानने वाला अमन वाला कोई होगा मन से भिन्न होगा तब भी जाना जाता द्वितीय प्रत्याह द्वितीय क्या है कि उपास क्रिया का कर्म बनाना चाहते हो तब कहा वो भी नहीं हो सकता भाष्य में कहा है ना दूसरी पंक्ति में उपास क्रिया कर्मत्व तो प्रतिषेधो भी उपास क्रिया के माध्यम से भी कर्म नहीं बना सकता क्योंकि यद्वाजा नभ्युदिताग अभ्युद्यदि अभिषय मुक्त अभिषयत्व तो कहा ब्रह्म को उपासना का विषय नहीं बनाना चाहिए कहा तदेव इति यहां तदेव करके उसका मैंने निर्धारण भी किया कल्पना आत्मभूतम ब्रह्म महतम यदि तम विद्धि तदेव तुम विद्धि का अर्थ कर प्रमादृत्वादि कल्पना से रहित प्रमादृत्वादि कल्पना को जब अबोह्य करेंगे मान करेंगे तब आत्म रूप से जो शेष रहेगा वही महत्तम ब्रह्म है, है। यदि विशिष्टम देवदादी नाम, देवदाद, देवतादी उपासते देवतादीदास जना जो उपाधि उपाधि से विशिष्ट है, कोई भी उपाधि से संबंध होगा देवदाती वो देवदादी को यही सब कुछ है ऐसी उपासना करते देवतातीतम देवतातीतम देवता है ऐसी उपासना करता है तो वो जो, जो लोग उपासना करते हैं नहीं दम तुम विधि ब्रह्मा, वो ब्रह्म नहीं है उपाधि विशिष्ट जो होगा वो ब्रह्म नहीं है भले ही वो उपासना के योग्य बना हो, उपासना में काम आता है किंतु वो ब्रह्म रूप से नहीं जाना है क्योंकि तो उपाधि विशिष्ट होने के कारण शुद्ध ब्रह्म नहीं होता है औपाधिक तो हो जाएगा औपाधिक ब्रह्म है उपासना में काम करता है उसी को उपासना आप उसका फल होता है शास्त्र उक्त ज्ञान अविषय से ब्रह्मणी प्रामाण्य प्रतिज्ञा हानि रिधि चोदयती अब आगे प्रश्न करता है दोनों तरफ बोल दिया कि ब्रह्म विषय नहीं बनेगा ब्रह्म वस्तुतंत्र है ब्रह्म विधि क्रिया का विषय नहीं है ब्रह्म उपास्ति क्रिया का भी विषय नहीं है यह सब नहीं है तब अभी कोई मिला ही नहीं अब उपास क्रिया नहीं है विधिक्रिया नहीं है फिर कर्म का भी विषय नहीं है कुछ भी नहीं है तो ब्रह्म क्या है कौन सी चीज है तो कुछ नहीं हुआ अब इतना सब नहीं होने पर कर्म का विषय नहीं बनता हो ज्ञान का विषय नहीं बनता हो उपासना का विषय नहीं बनता हो तब तो शास्त्र का विषय कैसे बनेगा आप शास्त्र का विषय नहीं बनेगा वो तो कोई बुध है वो शास्त्र का विषय नहीं है ऐसे हो जाएगा इनमें से तीनों में से कोई एक रह गया तो हम मान सकते थे शास्त्र का विषय बन सकता था अब शास्त्र का विषय नहीं बन पाएगा आपने सबका निराकरण कर दिया किस प्रकार से आप शास्त्र का विषय बना रहे शास्त्र तो विषय बनाकर ही बात करता है जो विषय नहीं बनाएगा उसका शास्त्र क्या काम करेगा और ऐसे शास्त्र होगा जो कहता है लेकिन कुछ होता नहीं तब तो शास्त्र प्रमाण होता है वो विप्रलम्बक वचन के समान जो पागल लोग बात करते हैं इसी प्रकार कुछ बात करता है कुछ होता नहीं ऐसा यदि शास्त्र कहेंगे तो उसमें भी दोष आ जाएगा ऐसे नहीं कर सकते इनमें से तीनों में से एक को रखना पड़ेगा तभी शास्त्र में प्रामाण्य सिद्ध कर सकते और आप शास्त्र प्रामाणिक ब्रह्म को मानते हैं पहले आपने सूत्र बनाया शास्त्र योगित स्वाद ऐसा प्रतिज्ञा करके आए हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये प्रतिज्ञा किया और शास्त्र से जान पड़ता है ये भी आपने कहा इसीलिए इनमें से तीनों में से एक को रखना पड़ेगा और कोई चतुर्थ कोई है ही दिखता ही नहीं हम किस प्रकार शास्त्र का विषय बना ये बड़ी समस्या है ऐसा पूर्व पक्ष कैसे ठीक है शास्त्र उत्थ ज्ञान विषयत्व शास्त्र से उत्थम अनुत्पन्न ज्ञान का विषय नहीं ब्रह्म। बनने की स्थिति में ब्रह्म का तत्प्रामाण्य प्रतिज्ञा हानि आपने जो पहले शास्त्र प्रामाण्य की प्रतिज्ञा की थी वो प्रतीक्षा को छोड़ना पड़ेगा अब ये तीनों में से नहीं आता है हम तो आपको मदद कर रहे थे आपका वो जो ब्रह्म भला कोई भी हो हम तो ये कह रहे थे किसी प्रकार ये शास्त्र का विषय बना के रखने के लिए ये सब उपासना में जोड़ो या ज्ञान में जोड़ो कहीं, जोड़ो कहीं जोड़ के उसको बना होगा आप तो कहीं तैयार नहीं है मानने को तैयार नहीं अब ऐसे में फिर आप शास्त्र प्रामाणिक बोलता है तो हमको समझ में नहीं आता है कि फिर किस प्रकार शास्त्र प्रमाण हो इसीलिए आपकी जो प्रतिज्ञा की हानि हो जाए ये पूर्वक है। ऐसे प्रश्न करते हैं भाष्य में अविषयत्व ब्रह्मण शास्त्रोनित्व अनुभवत्ति जो विषय नहीं बनता है ब्रह्म को अविषय बना के रखें जैसा वंध्या आदि के समान अविषय है ब्रह्म कोई विषय तो है विषय नहीं है तो ब्रह्मण शास्त्र योनित्व ब्रह्म को शास्त्र सिद्ध नहीं कर सकता शास्त्र रूप प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी शास्त्र से ही ब्रह्म का ज्ञान होता है शास्त्र आधार ब्रह्म का है इत्यादि आपने कहा वो सब छोड़ना पड़ेगा पूर्व पक्ष का प्रश्न सब कहते हैं नाम ये सब कुछ नहीं होता हुआ भी वो शास्त्र का विषय है क्यों क्योंकि अविद्या, अविद्याल्पित भेद निवृत्ति परत्वा, शास्त्र आप जिस शास्त्र को मानते हैं वो कर्म उपासना ज्ञान आदि जो भी है उसका विषय है किंतु हम जिस शास्त्र को मानते हैं है, या शास्त्र का सार हम जो समझते हैं वो क्या है वो अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वा शास्त्र अविद्या कल्पित अविद्या के द्वारा जितनी जो कल्पना की गई ऐसी कल्पना के माध्यम से जो द्वैध खड़ा हुआ भेद खड़ा हुआ उस भेद को निवृत्ति करने के लिए शास्त्र प्रवृत्त होता है यही शास्त्र का परम कास्त्र इसलिए परत्वा कहा और कोई उद्देश्य शास्त्र का नहीं तो अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वाद शास्त्र अब ये बात जो है उनको समझ में नहीं आती है। अब ये कैसे अविद्या की निवृत्ति करेगी ब्रह्म को विषय नहीं बनाएंगे फिर अविद्या की निवृत्ति करेगी कैसे होगा अविद्या की निवृत्ति तब होता है जब आप किसी विषय को नहीं जानते किसी ने उस विषय में समझा दिया और वो विषय को आपने स्पष्ट रूप से जान लिया तब अविद्या की निवृत्ति होती है अब जैसा बोला ना मैंने पढ़ लिया लेकिन कुछ भी याद नहीं है ऐसा बोलना जैसा हो हाँ बहुत सारे किताबें पढ़ लिया लोग बोलते हैं बहुत सारे किताबें पढ़ लिया तो एक दो किताब का नाम बोलो भाई वो उसका रज़ेदा का नाम बोले कुछ भी याद नहीं कोई पढ़ लिया बहुत किताब तो फिर क्या हुआ वो कोई मतलब ही नहीं वो विषय का ज्ञान हुआ है करके क्या मतलब है कुछ नहीं है और सब कुछ पढ़ा लेकिन कोई समाधान प्रश्न का समाधान नहीं आया बाहर का प्रश्न का समाधान छोड़ लो अपने खुद का जो अंदर का प्रश्न का समाधान पहले होना चाहिए वही नहीं हुआ नहीं हुआ तो आपका अध्यात्म करने का क्या मतलब है कुछ नहीं होता है और समस्या का समाधान तो हो ही नहीं सकता है अपने पहले, पहले, पहले, पहले समस्या का समाधान करना है जितना हम अध्ययन कर रहे हैं ना उसका उद्देश्य वही हो होता है बाहर का समस्या का समाधान अपने होता रहेगा पहले अपना समाधान हो गया तो बाहर का अपने आप अप हो जाता है इसलिए वो भी नहीं हो रहा है फिर क्या प्रयोजन अब जान लिया बोल रहा कुछ नहीं है ऐसा जान लिया वैसा तो, तो हो नहीं सकता छात्र बोलता है आप जानो लेकिन कुछ नहीं जानो ऐसा होता है ऐसा भी कहीं नहीं होता है इसीलिए ये अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति करने के लिए ठीक है आप मान लो अविद्याकल्पित भेद निवृत्ति हो ही जाता है किंतु विषय बना करके कैसे होता है विषय बना करके हो जाता है विषय नहीं बना करके नहीं हो पाएगा अविद्या मतलब विद्या अविद्या नहीं जानना नहीं जानने के लिए क्या करना पड़ेगा जानना पड़ेगा वो विषय को ठीक से जानना पड़ेगा यही तो प्रक्रिया होती है अब और कुछ प्रक्रिया बता रहे हैं कि अविद्या की निवृत्ति भी होती है विषय भी नहीं होता है इसका मतलब ये तो लोगों को भ्रमित करने जैसा है कोई पकड़, पकड़ेगा नहीं इसको ये पूर्व का अभिप्राय अब धीरे धीरे भाष्यकार उस, उस सूक्ष्मदा से और ले जाए इसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको वहां ले जाए ला ले जाके आपको वो दिखाए है अब ये जो अभिप्राय है अविद्या निवृत्ति भेद अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वाद शास्त्र ये जो कहा ये एक विशेष तात्पर्य है शास्त्र जो कर्मकांड का विषय नहीं है और पूर्व से इसको नहीं जानती पूर्व से इस विषय को नहीं जानने के कारण वो चक्कर में पड़े हुए हैं वो कई उसी में पकड़ के रहना चाहते हैं लेकिन पूर्व के पहले कुछ आचार्य रहे हैं उन्होंने शास्त्र का पूरा तात्पर्य यही बताया उनका कहना था कि ये कर्मकांड कांड उपासना कांड जितने भी कुछ वेद में आया है उन सब का तात्पर्य मोक्ष मात्र है अद्वेद मोक्ष मात्र है अविद्या की दृष्टि से मोक्ष में ले जाना ही मतलब चतुर्थ पुरुषार्थ ही वेद का तात्पर्य है ऐसा उन्होंने कहा ये एक आचार्य होते थे भर्त प्रभंच नाम के एक आचार्य उनका पक्का आगे आएगा उसका कुछ भेद है और खंडन रहेगी वो भेदा है वो मानता है भेद भी है अभेद भी है दोनों मानता है लेकिन दूसरे एक आचार्य थे उनका नाम था भर्तमित्र एक भर्तमित्र है एक भर्त प्रपंच है भर्तृमित्र आका आचार्य थे ये बड़े मीमांसा के बहुत बड़े आचार्य थे यानी इन्होंने मीमांस सूत्रों पर भी व्याख्या लिखे हैं और ये वेदांत सूत्रों पर भी उन्होंने विचार किया सब कुछ विचार करके उन्होंने कहा कि वेद का तात्पर्य तो ये कर्म में उपासना में ये जो फल बोल रहे हैं, इसमें नहीं हो सकता इतना बड़ा वेद वो क्या बोलेगा बारिश होने के लिए यज्ञ करो पुत्र होने के लिए यज्ञ करो गांव मिलने के लिए यज्ञ करो घोड़ा गाय प्राप्त करने के लिए यज्ञ करो ये थोड़ी वेद बोलेगा वेद तो इतना बड़ा है वो क्यों छोटे मोटे इसमें चक्कर में पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो खाली ऐसे बताया है किंतु उसका तात्पर्य उससे नहीं है वो स्वर्ग किसी भी तात्पर्य नहीं मानते वो केवल आत्मकत्व विज्ञान मन मोक्ष में ही तात्पर्य मानते वो बहुत पुराने थे हाँ उनका ऐसा अभिप्राय था अब उनको क्या किया ये भट्ट के जो अभिप्राय जितने भी उन्होंने लिखा होगा जो भी प्रचार किया होगा उनकी परंपरा चली होगी उनको ये मीमांसा को नास्तिक घोषित कर ये बोला ये भट्ट बड़ा नास्तिक है उन्होंने ये कहा देखो ये वेद में जो जो कहा हो, उसकी निंदा कर रहे वो स्वर्ग नहीं है बोलता है नरक नहीं है बोलता है ये सब नहीं होता है बोलता है वो खाली ये चीज को बोल रहा है ये इसलिए इनके पक्ष को रखना नहीं चाहिए करके बर्तन मित्र को पूरा उनकी परंपरा को घोषण कर दिया वो नास्तिक घोषित कर दिया अब वो वो क्या बर्तन मित्र बोलने का उनका अभिप्राय क्या हुआ था कि बाकी किसी को वरे? देखा नहीं वो बाकी जो है जैसे बच्चों को टॉफी देना देता है बच्चों को अभी दवाई खिलाना है दवाई खिलाने के लिए टॉफी दे करके जो प्रोत्साहन करते हैं ऐसा ही ये स्वर्ग आदि है इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है वो केवल मोक्ष के लिए अस्तित्व है वो कहते हैं वो उदाहरण देते हैं देखो आपके पास एक आदमी आके पूछता है वो बाहर से आया हुआ जो है अजनबी है वो अजनबी आके पूछता है आपको भाई यहां कहीं तो शराब की भट्टी है शराब मैंने शराब पीता थोड़ा भट्टी कहीं हो अगर पूछता तो आपको पूछा तो आप क्या बोलता है वो ये शराब पीने वाला व्यक्ति है ये उसको रास्ता दिखा दे को इधर से जाओ फिर गांव है गांव के पीछे है शराब की भट्टी है वहां शराब पी जाएगा ऐसा करके आपने रास्ता दिखाया तो वो क्या होगा वो वहां जाकर के शराब पिएगा शराब पीकर होगा फिर हर रोज जाकर पिएगा तो गलत काम है ना अब ठीक है वो शराब पीने वाला व्यक्ति आ गया तो यदि आप उसके हिदेशी है तो क्या करना चाहिए उसको रास्ता नहीं दिखाना चाहिए तो शराब पीने के लिए रास्ता है तो वहां जाओ वहां जाके शराब पी के फंस जाओ ऐसे थोड़ी दिखा रहा है वो तो हिदेशी का काम नहीं है तो हिदेशी होगा तो ऐसा नहीं करेगा उसको उससे निवृत्त करने की कोशिश करेगा अब शास्त्र को तो सर्वहिदेशी मानते और सर्वहिदेशी जो शास्त्र है वो कभी नहीं कहेगा तो तुम स्वर में जाने के लिए इतनी करो तुम इधर जाने के लिए इतनी करो सारा संसार में फंसने के लिए ये करो वो करो ऐसा थोड़ी शास्त्र बोलेगा वो तो उसके जैसा भेजने का जैसा इतना तक उन्होंने बोल दिया तब तो वो आदि हो गया आदि होने से इमाम सबू ने पुरजोर उसका खंडन किया और उनको जो है खत्म कर दिया भट्ट मिश्र को उनका कोई पक्ष रखने नहीं दिया तो ये भट्ट मित्र उस समय ऐसा कहा कि सारे तात्पर्य उसमें है वेद अभी यहां जो है ऐसा दिखता है वही चीज हम कहा है ऐसा दिखता है लेकिन इसमें अंदर है यहां वेदांत में क्या करते हैं कि सभी को अपने अपने स्थिति में सार्थक मानते हैं और परम स्थिति में वो सब एक में हो जाता है मतलब चारों पुरुषार्थ का अस्तित्व हम मानते हैं वो केवल एक ही पुरुषार्थ को मानता मोक्ष ही पुरुषार्थ है और कोई पुरुषार्थ नहीं धर्मार्थ काम सब प्रलोभन के लिए ऐसा मानता वो गलत है तो चारों पुरुषार्थ है चारों पुरुषार्थ का अलग अलग अधिकारी है इसलिए जो सौ जाना चाहता है उसको नर्क मिलेगा और गलत काम करेगा नरक में जाएगा और जो जो जैसा चाहता है उसको वैसा कर्म का फल ऐसा मिलता है ऐसा लोग में देखा गया इस वृत्ति से सभी को व्यवस्था बना के रखे तो कर्म ज्ञान भक्ति ये सबकी व्यवस्था है सबके अपने अपने अस्तित्व है ये है दोनों के अंदर इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था सब कुछ अविज्ञान वृत्ति के लिए है ज्ञान के लिए ऐसा कहा ये अभिप्राय यहाँ दिखता है इसी को लेकर बोलना नहीं शास्त्रम शास्त्र तया विषय बोधम ब्रह्म प्रति विपादित आजादी कहते हैं कि हमको तो दिखता है कि ये शास्त्र यह ब्रह्म है ऐसा विषय रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन करने की इच्छा नहीं लगता प्रति प्रतिपादन करने की इच्छा नहीं करता यह ब्रह्म है करके विषय को विषय बना करके ब्रह्म का ज्ञान दिलाए ऐसा नहीं तर क्या है प्रत्यकात्म अविषयतया प्रतिपादय अविद्या वेद्य वेत्र वेदनादि भेद अवनयत ज्ञान तो दिलाता है ब्रह्म का ज्ञान दिलाता है लेकिन कैसा दिलाता है विषय बना करके विषय रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करता प्रत्येगात्म वो ब्रह्म को प्रत्येगात्म बना देता ये बोलता है तत्वमसी तो वो जो ब्रह्म है वो ही तुम्हारी आत्मा है वो प्रत्येकात्मा है ऐसा बोलता है अब प्रत्येगात्मा कहने पर वो अविषय हो जाता है क्योंकि प्रत्येक आत्मा विषय नहीं होता प्रत्येगात्मा विषयी है नित्य विषयी है विषय विषय में हो विरुद्ध स्वभावों का तो नित्य विषयी है वो विषय नहीं बनता प्रत्येकात्मा बनाने मात्र से वो अविषय हो जाएगा कौन ब्रह्म ऐसा ब्रह्म को प्रत्येगात्म रूप से अविषय बना करके फिर उसका प्रतिपादन करके उसको समझा करके उसके फल रूप से अविद्या कल्पित जो प्रपंच है अविद्या कल्पित प्रपंच क्या है वेद्य वेद वेदन ये त्रिकुटी है जानने का विषय जानने वाला जानने की क्रिया ये त्रिपुटी का अपनयन करता ये सब भेद है जानने वाला अलग जानना अलग इत्यादि अलग अलग है यह सब का अपनयन करके वो ब्रह्मात्म को दिखाता है ये शास्त्र का तात्पर्य इस प्रकार से अविद्याल्पित भेद निवृत्ति पत्ता शास्त्र से ऐसा ब्रह्म को प्रतिपादन कर इसमें अंतर क्या है कि वो पूर्व पक्ष के हिसाब से शास्त्र ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है किंतु शास्त्र ब्रह्म को एक विषय बना करके प्रतिपादन कर रहा है ये सामान्य लोग जो समझते हैं ऐसे अन्य अन्य विषय जैसा है वैसे ही ये भी विषय है वो आदि विषय जैसा है वैसा ही है। ऐसे विषय बना करके कह रहा है ब्रह्म को जान, जानना चाहिए ब्रह्म को जानता है ऐसा अब यहां हमारे शंकराचार्य जी के अनुसार ऐसा नहीं वहां विषय नहीं बना रहा विषय नहीं बनाने के कारण क्या है वो विषय बनने की योग्यता उसमें नहीं है उसका कारण क्या है क्योंकि वो प्रत्येगात्म रूप से ही जाना जाता है और प्रकार से नहीं जाना जाता से ही आज तक ब्रह्म का अनुभव हुआ है किसी को और फिर उसके सर्वात्म भाव का प्रसारण बाद में हुआ पहले प्रत्येकात्मक रूप से अनुभव करता है प्रत्येकात्मक रूप से अनुभव करने के लिए वो ने जो ने प्रक्रिया है अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया चलती अपवाद प्रक्रिया के द्वारा ब्रह्म का स्वरूप प्रतिवाद मुख्य ब्रह्म का स्वरूप प्रतिवाद होता है ये नहीं है ये नहीं है शरीर नहीं मन नहीं प्राण नहीं ऐसे ऐसे करके जाता है उसके बाद प्रत्येगात्मा का जन्म होगा उस प्रत्येगात्मा को जानने के लिए आपको सारे साधन की आवश्यकता है शरीर नहीं है खाली सुबह उड़ बोलते रहने से नहीं होगा शरीर नहीं है इसको जानने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलना पड़ेगा तब जाके शरीर नहीं आम पड़ेगा एक एक करके चिंतन करना शरीर क्या है शरीर क्यों इस प्रकार आया आ, उसका कार्य क्या है कारण क्या है परिणाम क्या है उसकी छह अवस्थाएं क्या है ठंड विकार क्या है ये ये सब जानेंगे तो शरीर के बारे में कहना प्रकार जान हो जाएगा गर्भवत आती है इसे सब पढ़ना पड़ेगा कौनसेप्ट है इस प्रकार ये बल आता है ऐसे जानने के बाद में वो शरीर में आप में भेद सिद्ध हो जाएगा धीरे धीरे मालूम होगा कि ये वास्तव में हम तो ये नहीं है ये तो और कोई चीज से बन करके आया हुआ या हम काज का हो ऐसे नहीं हो सकता जैसे अभी साइंस भी जो करता है वो भी ऐसे ही ये सारे मटेरियल से बना हुआ जो जो मटेरियल देखेंगे उसमें से कोई हमारा स्वरूप का मतलब नहीं हम तो वो नहीं हो सकते ऐसे करके ये भान हो जाएगा बिल्कुल सही समझने से होगा नहीं तो नहीं होगा खाली बोलने से नहीं होगा तो लंबा समय लगेगा किसी किसी को जन्म भी लग सकता है कि शरीर से अलग आत्मा है ऐसा जानने के लिए होगा उसके बाद मन से उसके बाद प्राण से ऐसा एक एक से अलग करके प्रत्येक आत्मा का शोधन होना इसी को बोलते तोम पदार्थ तो शोधन त्व पदार्थ तो शोधन के लिए बाह्य वैराग्य की आवश्यकता है वैराग्य के बिना किसी को त्व पदार्थ का शोधन नहीं हो सकता इसीलिए वेदांत में वैराग्य की इतनी साधनता के रूप में रखा है वैराग्य परम साधन है क्योंकि तो उसके बिना त्व पदार्थ शोधन नहीं होगा त्व पदार्थ शोधन हुए बिना वो त्व पदार्थ जो लक्षित तो ब्रह्म है उसको रूप में जान नहीं सकता बाकी तो ब्रह्म तो सब है ब्रह्म के लिए कोई वैराग्य की आवश्यकता नहीं है ब्रह्म तो सर्वव्यापक है उसमें कोई ब्रह्म का आदि को किसी भी साधन के आसान नहीं क्योंकि ब्रह्म तो सर्वत्र सभी रूप में है और निश्चित है वो तो ऐसा ही है ब्रह्म के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको प्रत्येक आत्मा का पहचान होने के लिए वैराग्य चाहिए और वैराग्य से इधर कोई भी साधन से प्रत्येक आत्मा का पहचान नहीं होगा इसलिए वैराग्य की आवश्यकता ये वैराग्य के लिए निधि निधि आदि प्रक्रिया अब एक बार उसका पहचान होने के बाद काम बन जाएगा फिर तो हो गया वो जो पहचान लिया आपने त्व पदार्थ शोधन के द्वारा जिसको पहचान लिया वो तत्पद रूप में तत्पद का लक्षितार्थ रूप में जानना है यानी जो सब कुछ बनाया सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म है सब ब्रह्म है वो ही मेरा स्वरूप है ऐसा जानना है उसके लिए श्रवण की जरूरत है तो अब ये त्व पदार्थ शोधन कैसा होगा तुम पदार्थ शोधन के लिए भी श्रवण आदि की सहायता चाहिए और कठिन तपस्या साधन चाहिए यानी वैराग्य से परिभोषित कठिन साधन चाहिए तब जाकर के प्रत्येक आत्मा का पहचान हो सकता है होने के बाद में श्रवण आदि काम करेगा उसके बिना श्रवण आदि काम नहीं करेगा अब शरीर को आत्मा मान करके कितने भी ये आत्मा बनाने की कोशिश करो कुछ नहीं होती भेद बुद्धि बनी रहे इसलिए वहाँ सारा साधन हो जाता है इसलिए दो स्तर पे एक स्तर पर सारा साधन काम कर रहा है दूसरे स्तर पर सब साधन साधे का निषेध भी कर रहा है। तो अलग अलग स्तर है ना? ये हम देखो वेद्य वेदित वेदनादि भेदम अपन कब ये अविद्याल्पित प्रबंध को निराकरण करते समय और वो कैसा प्रत्येगात्म रूप से अवशय रूप से ब्रह्म को प्रतिपादन करते समय यही स्थिति में तो वो करे वही नहीं अब देखो वो किस तिथि में कह रहा है अभी एक भेद समझ में आया वो विषय बना करके ज्ञान करना चाहता है ज्ञान तो वो भी चाह रहे प्रभावत भी ज्ञान को चाहता है ज्ञान से ही मोक्ष मानता है वो भी किंतु तो विषय बना करके ब्रह्म को जानना चाहता है और हम तो हम भी वही मानते हैं ज्ञान से मोक्ष मान रहे हैं किंतु ज्ञान यहाँ अविषय रूप से अविषय मतलब प्रत्येगात्म रूप से तथा शास्त्र इसीलिए यह शास्त्र आया क्या कहता है यस्य यदम तस् मदम मदम ये रविज्ञातम विजानद विज्ञातम यस्य यदम तस्य मतम जो जानता नहीं वो जानता है जो जानता है ऐसा सोचता है न सवेद वो नहीं जानता इसका मतलब क्या हो जो जानता है ऐसा जानता है वो नहीं जानता जो नहीं जानता है नहीं जान सकता हूं ऐसा जानता है वो जानता है ठीक है जो जा, मैं जानता हूं करके सोचता है वो जानता हूं करके समझता है वो नहीं जानता है और जो नहीं जानता हूं करके समझता है वो जानता है इसका मतलब जानता हूं करके समझेगा कब जब आप विषय को सम्य प्रकार से अवगाहन करेगा विषय को वृत्ति के रूप में गृहित करे जैसे मैं व्याकरण को जानता हूं कब कोई बोल सकता है हिम्मत करके जब उसके पास सूत्र सार उपस्थित होगा तब बोलेगा नहीं तो नहीं बोलेगा मैं व्याकरण को जानता हूं, वो सूत्र क्या है मुझे कुछ नहीं आता सूत्र आता नहीं है हमने व्याकरण पढ़ लिया वो गहन करने वाले सूत्र कौन है ये या या इससे क्या मैंने उसका उसका समझा सूत्र कौन है और उसका जो है प्रक्रिया क्या है वो कुछ नहीं जानता है लेकिन जानता है पूरा पढ़ लिया है तो। इसलिए व्याकरण पहले पढ़ने के पहले इतनी घबराहट नहीं रहती है वो जो व्याकरण पढ़ने के बाद में घबराहट बन जाता है पहले तो ना है कुछ भी है कुछ भी बोलना और वो व्याकरण पढ़ने के बाद में अरे कहीं गलत हो गए कौन से याद नहीं आ रहे इसट हो तो जाता है वो फिर मुश्किल हो जाता है इसीलिए बोलते हैं जो व्याकरण होता है ना वो सभा में दो शब्द नहीं बोल सकता उसका हाथ पैर मिलेगा क्यों दो शब्द फिर भी तो सोचेगा अरे कौन से व्याकरण कौन से सूत्र कौन सी गलती हो रहा है पता नहीं चल रहा वो सारे उपस्थित होगा तभी बोल सकता है और वो कुछ नहीं जानता है जो लोग जो बहुत सारे आज की कथा प्रवचन कर रहे वो व्याकरण आदि ज्यादा नहीं पढ़ते व्याकरण आदि ज्यादा पढ़ेंगे तो ऐसा आंख बंद करके बोलना संभव नहीं होगा क्योंकि वो तो सोचने लगेगा कि ये कौन सा सूत्र लग रहा है क्या प्रक्रिया हो रही क्या कौन से प्रत्यय है क्या अर्थ है सोचने लगे इसीलिए व्याकरण पढ़ने के बाद जब पढ़ाना शुरू करता है तब पता चलता है कि क्या होता है असली ये क्योंकि जानने का विषय है वो जानता हुआ है झाकना पड़ेगा वो जाने बिना नहीं हो सकता है इसीलिए वो जानना विषय बना करके विषय बना करके जानेंगे तब वो उसको हिम्मत आता है ठीक है हम जानते हैं ये है ये है इसे करके जानते हैं और उस पर विश्वास रहता है तब वो काम कर सकता है किसी को जानना बोलते हैं अब विषय है ही नहीं तो जानने के लिए जानना है ऐसा नहीं बोल सकते जानना है ऐसा नहीं बोल सकते विषय नहीं उपस्थित नहीं है कैसे करें तो जिसको उपस्थित नहीं है वो है ना हमारे सांधोगी में कहा जिसको स्मृति नहीं है उसको लोग ऐसे कहते और थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन जितना पढ़ा है उतने सारे स्मरण में है तो उसको लोग बुद्धिमान बोलते हैं ये बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता क्या है वो याददाश्त होना ही बुद्धिमत्ता है और कुछ नहीं हम सब कुछ याद है उसी को लोग बुद्धिमत्ता कहते हैं बुद्धिमान है किंतु कुछ भी याद नहीं ऐसा हो सकता है नहीं होता इसीलिए ये सब मिलाना पड़ेगा ये बात की तो आप गोड़माल करते रहेंगे करते रहे तो क्या होगा बाद में घूम फिर करके जो पहले था उसी में आके टिकेगा और जो भी कुछ आपने पढ़ा है ये सब बाहर चलेगा इसलिए याद करना बहुत जरूरी है अभी जैसा यहाँ जो लोग उपनिषद याद नहीं किया ना जैसे जैसे यहां उपनिषद की पंक्ति आते हैं उसको याद करते जाना चाहिए रेटते जाना चाहिए जैसे मंत्र आ रहा है ये जैसे क्या मदम ये सबसे वे जो मंत्र आ गया इसका सब याद कर लेना चाहिए याद करके मंत्र को याद रखने से काम आएगा Umnasaka. ये देखो मुख्य मंत्र है किसी बोला कि अमदम अमादम मैंने नहीं जाना नहीं जानना विषय रूप से नहीं जाना वो समझता है कि ब्रह्म को विषय रूप से नहीं जान सकता ऐसा समझता है तो वो ब्रह्म को ठीक जानता है और जो समझता है कि विषय रूप से मैं जान सकता हूं मैंने ब्रह्म को पहचान लिया ब्रह्म ज्ञान मुझे हो गया ऐसा कहता है तो न स वो नहीं जानता है क्यों ऐसा है क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा अविज्ञातम विजानता विज्ञातम अभिजानता वो आचार्यों ने कहा जो नहीं जानने वाले होते हैं वो जानते हैं और जो जानने वाले होते हैं वो नहीं जानते ऐसा कहा तो विषय रूप से नहीं होगा इसलिए जानने की प्रक्रिया को पूरा अलग करना पड़ेगा ब्रह्म के विषय ये है ही नहीं यहां प्रत्येगात्मा को पहचानना ही जानना बाकी तो ब्रह्म जानने के विषय नहीं है प्रत्येगात्मा क्या है ये पहचानने के लिए आपको है समाधान समदानगैर के सारे साधन संपन्न चाहिए तभी जाकर तो उसका पहचान होगा प्रत्येक आत्मा का प्रत्येक आत्मा का पहचान होने से हो शोधन होने के बाद में तब, तब तक नहीं कर सकता न दृष्टि दृष्टारंभिये ये वाक्य भी ऐसे बोलता है इसका तात्पर्य तभी समझ में आएगा जब आप ये जानने की प्रक्रिया को बदलेंगे ये दृष्टि का जो दृष्टा है ना उसको नहीं पहचान सकते हो नहीं देख सकते हो दृष्टे है दर्शनवृत्ति। वृत्ति जो दृष्टा देखने वाला हो जानने वाला तो लोग, उसका जो दृष्टा है उसका जो जानने वाला है न पश्ये उसको नहीं जान सकते वो जानने की प्रक्रिया से बाहर है न विज्ञा दे विज्ञा विज्ञाता का जो विज्ञाता विज्ञाति है जानने की प्रक्रिया जानने की क्रिया जानने की क्रिया में जानने की जो शक्ति उसका जो ज्ञादा और उस ज्यादा को नहीं जान सकती विषय को जानता है किंतु विज्ञादा का जो विज्ञाधित्व तो है उसको नहीं जानता इसलिए नहीं हो इतम आदि इतव आदि शब्द का अर्थ है तो ये वेद वाक्य है उपनिषद वाक्य है इसका जो तात्पर्य है इसी को हम कह रहे जब अनुभव में होगा इस प्रकार से इसीलिए जब व्याकरण आदि जब वो भी कोई भी शास्त्र पढ़ते समय ये नहीं सोच रहा हम तो तो थोड़ा सुन लेंगे व्याकरण सुन लिया फिर हम व्याकरण बांध ले हो गया ऐसा नहीं व्याकरण शास्त्र को पढ़ते समय ऐसा सोचना है कि ये व्याकरण शास्त्र हमको होना है तो हमें इसको याद के रूप में रखना पड़ेगा उसको ग्रहण करना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा पढ़ने के बाद में फिर कर्तव्य पढ़ाना होता है ये तभी जाके पूरा हो तभी आपका विद्याग्रहण पूरा होगा पढ़ना और समझना फिर पढ़ाना क्योंकि पढ़ाते समय भी बहुत पढ़ना पड़ता है इसीलिए हमारे पूरा छात्रकारों ने ऐसे कहा है कोई भी शास्त्र कोई भी अध्ययन करे तो आप पढ़ो और समझो फिर पढ़ाओ और तो पढ़ा, पढ़ाओ मतलब आपको कोई उसमें कोई हानि नहीं होने वाला है जो तो उस कर्तव्य के अंदर गले किसी ने पढ़ाया तभी तो आपने पढ़ा और पढ़ा तो आपको प्रयोजन हो गया तब आपको फिर कर्तव्य बनता है वो पढ़ाना है वो किसके प्रति कर्तव्य है वो विद्या के प्रति कर्तव्य तो है अब ये तब पढ़ाना है जब आप समझ में आ गया तब पढ़ाना है अब जैसा जैसे समझ में आ गया वैसा वैसा कर सकते हैं। इसीलिए गुरु परंपरा में ऐसे ही चलता है वो कोई पैसा दे करके किसी को पढ़ाने में नहीं लगते आजकल पहले क्या है वो वैसा होता था आजकल क्या है वो गुरुओं को सेवा करके गुरु आश्रम को सेवा करके विद्यार्थी लोग पढ़ाई करते थे पहले अब उल्टा हो गया विद्यार्थियों को सेवा करके कोई विद्यार्थियों को पढ़ना हो रहा है तो विद्यार्थी लोगों को डिपेंड करते हैं हमको ऐसा नहीं हो रहा है वैसा नहीं हो रहा है हम पढ़ेगी नहीं आपकी पढ़ाई हम छोड़ देंगे ऐसे करके बोल रहा है उल्टा पहले तो गुरु सेवा आचार्य सेवा करके पढ़ना तो है बोल ऐसे होता है क्योंकि जमाना बदल रहा है इसके कारण ऐसा हो रहा है अतो अविद्याल्पिता संसारिक निवर्तन है नित्य मुक्त आत्मस्वरूप समर्पणात् न मोक्ष से अनिश्यु ये ये खंडगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी देखिए कैसे कैसे भाषिकार ने यहां तक लाया अब आपको समझ में आ गया भाषिकार की दृष्टि से ब्रह्मज्ञान क्या है अभी इसके विषय में कहेंगे ये यहाँ फल व्याप्ति ये सब वृत्ति व्याप्ति इत्यादि है उसको लेके बोलू ये कारण है कारण क्या है अविद्याल्पित भेद निवृत्ति पर शास्त्र एक कारण दूसरा कारण प्रत्येगात्म अविषयता प्रतिपादय अविद्या वेदनादि भेद यही शास्त्र का तात्पर्य है इसीलिए ब्रह्मज्ञान शास्त्र का है इस दृष्टि से अतः अविद्या अविद्या के द्वारा कल्पित हुआ संसारित्व ये संसारित्व तो वास्तव में आत्मा में नहीं था जब प्रत्येगात्मा का शोधन होता है तो संसार संसारित्व का निवृत्ति वही हो जाता है क्योंकि प्रत्येक आत्मा शरीर आदि के साथ संबंध करता है संसारित्व है उसका तो संसारित्व का शोधन अविद्या अविद्याल्पित अविद्या के द्वारा कल्पित संसारित्व निवर्तने का निवर्तन करता नित्य मुक्त आत्मस्वरूप समर्पण नित्य मुक्त आत्मस्वरूप को समझाता है उसका निवर्तन किया और इसको समझाना किसका निवर्तन किया अविद्या का निवर्तन और फिर इसको समझाए दित्य आपको स्वरूप समर्पण ये श्रवण यदि ये के द्वारा हो गया अविद्या ये प्रत्येक आत्मा का पहचान हो गया उसके बाद दिखे आपका स्वरूप का समर्पण हो गया तब मोक्ष प्राप्त होता है ऐसे होने वाले मोक्ष न मोक्ष से अनिश्चित दोष ऐसे होने वाले मोक्ष में कोई अनिश्चित दोष भी नहीं आता है अभी पहचान में आ गया बाद में नहीं आएगा ऐसा भी नहीं होता वो नीचे भी मोक्ष हो जाएगा यदि सारे कुछ ठीक बैठ जाए एक करते अब तब होगा ये इसको पहचानेंगे तब है ना तब तब के नहीं होगा इसलिए प्रत्येक आत्मा में आत्मत्व बुद्धि कराना शास्त्र का तात्पर्य है ये कहना चाहते हैं ठीक है दीदी शास्त्रीय ज्ञान अधीन पूर्णवत्व रूप कर्मत्व अभावे अविद्या, अविद्यातिशयत्वा ब्रह्मण शास्त्रीय प्रतिज्ञा पूर्वपक्षि ने कहा था अवय ब्रह्मण शास्त्रोनि ये आपकी प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी कहा था तो उसके उत्तर मिठाई शास्त्रीय शास्त्र संबंधी जो ज्ञान है वो शास्त्रीय शास्त्रीय रूप जाता है शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो उससे जो स्पूरण होगा जो पहचान आ जाएगा यानी तत्मस्यादिवार तो के श्रवण से जो पहचान है रूप कर्मत्व तो अभावेगी ऐसा स्पूर्ण होता हुआ भी वो कर्म नहीं बनता नहीं होने पर भी अब स्पूर्ण तो हो गया कर्म नहीं हुआ फिर क्या हुआ उसका फल कब बोलता है अविद्या आतिशयत्व वो कर्म नहीं होता हुआ अविद्या को दुस्त करेगा ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जो शास्त्रीय ज्ञान से जो स्पुरण हुआ वो प्रत्येक आत्मा के रूप में स्पूरण हुआ प्रत्येक आत्मा के रूप में स्पूरण होने के कारण ही वो विषय नहीं बन रहा क्योंकि प्रत्येक आत्मा विषय नहीं बनता यही तो कैनो कहता है ना के नंबर दिपरे चिदम्बना के न प्राण प्रदं प्र इत्यादि करने के बाद चक्षुर्थद नीदेष्यादी क्योंकि प्रत्येक आत्मा को जब पहचान नहीं है तब वहाँ चक्षु स्त्रोत्र मन वाणी कुछ भी नहीं जाए और फिर स्वरूप वो अन्य देव तस्वीदात अथवा वो विजिता अविधि दोनों अध से परे हो जाता है इसीलिए उसको पहचानना उसी दृष्टि से है और कोई नहीं है विषय बोलने से बाहर का नहीं है इतना ही समझना है अब विषय बोलने से बाहर का है अभिषय नहीं बोलने से बाहर का है यहाँ बाहर का मतलब शरीर मन बुद्धि ये सब ही बाहर है प्रत्येगात्मा तो की दृष्टि ठीक है ना? न साक्षी की दृष्टि से ये सब बाहर है ऐसा होने के कारण वो विषय नहीं बनता है और विषय नहीं बनने पर भी अविद्या अविद्या का नाश करेगा क्योंकि प्रत्येगात्मा संबंध अज्ञान हुआ है ज्ञान विषय संबंधी नहीं है प्रत्येक प्रत्येगात्मा संबंधी अज्ञान है प्रत्येक आत्मा को आप नहीं जानते यही तो अज्ञान स्वरूप है मूल अज्ञान इसको कहते हैं अविद्या है ऐसी नहीं... नहीं। नहीं जो स्थिति है उसमें कुछ अधिशय उत्पन्न करेगा कौन सा यह शास्त्रीय ज्ञान अतिशय उत्पन्न करके ब्रह्म रूप से उस प्रत्येगात्मा का परचन दिलाए इसके लिए कोई विठाई बनाने की आवश्यकता नहीं है इति शास्त्रीय न प्रतिज्ञा हानि विद्या ऐसे ये शास्त्रीय हो जाए फल शास्त्र भी हो गया विषय भी हो गया ऐसा हो अब ये कैसे पहचान दिलाता है इसके लिए बोलते हैं फलव्याप्ति नहीं वृत्ति व्याप्ति है सब फलव्याप्ति नहीं होता है वृत्ति व्याप्ति एक नंबर टिप्पणी नीचे दिया यहां कर्मत्व तो कहने से यदि कर्मत्व तो अभावे ये कर्मत्व तो अभाव का अर्थ है फल व्याप्यत्व कर्मत्व कर्म बनाना मतलब फल का फल से व्याप्त हो जाता है फल जो क्रिया का फल भी निकलता है फल को भी बनाना पड़ता है उसको बोलते हैं फल व्याप्ति जैसा घड़ बनाना हो घड़ बनाने के लिए पहले घड़ के रूप में घड़ को चिंतन करना पड़ेगा घड़ बनाने की सारी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी और उसके बाद में घर को बनाना पड़ेगा तब वो गढ़ प्राप्त हो तब तक नहीं होगा जैसे भोजनादि क्रिया में भी होता है वो करना पड़ेगा तब फल प्राप्त होगा अन्यथा नहीं होता उसको फलव्याप्यक् करते कर्म का क्रिया का फल है फल व्याप्ति भी है वृत्ति व्याप्ति भी फलम च विषयगदम वृत्ति ब्रह्म चैतन्य में यहां फल क्या है कि विषयगदम वृत्ति अभिव्यक्तम विषय में वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होना ब्रह्मचैतन में ही है ब्रह्मचैतन में जो सर्वव्यापक है वही हमारा फल है और वो वृत्ति के द्वारा ही अभिव्यक्त होता है वृत्तिमान ज्ञान जिसको ज्ञान ज्ञान कह रहे हैं उसके द्वारा जो ब्रह्माकार वृत्ति कहते ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त होता है ब्रह्म को बनाता नहीं है ब्रह्म का ज्ञान मात्र होता है उससे फल प्राप्त होता है इसी को शास्त्र ने कहा फलव्याप्यमेवा शास्त्रवृद्धिराकृत ब्रह्मण्य ज्ञाननाशा वृत्तिव्याप्य फलव्याप्य ही शास्त्रकारों के द्वारा निराकृत किया है वृत्ति वृत्तिव्या को शास्त्रकारों ने निराकृत नहीं किया इसलिए वृत्ति वृत्तिव्याप्य में वृत्ति को बनाने के लिए शास्त्र का संबंध हो जाएगा शास्त्र सार्थक हो जाएगा तो ब्रह्मणी अज्ञान नाशाथ अज्ञान का नाश वृत्ति व्याप्ति के द्वारा हो अहम ब्रह्मास्म ये अनुभव तत्व वाक्य के द्वारा ही होता ये वृत्ति व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति के बिना नहीं होता वृत्ति होनी पड़ेगी ये ब्रह्माकार वृत्ति तो ब्रह्मणी अज्ञान नाशाथ ब्रह्म में जो अज्ञान है उसको नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्यत्विष्यते वृत्ति व्याप्यत्व को स्वीकार किया है ये क्या होता है पंचदशी का आज ने कहा एक कमरे के अंदर घर रखा हुआ है और वहां प्रकाश भी है किंतु कमरा पूरा बंद है कमरा बंद है तो बाहर घर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है और बाहर प्रकाश का भी मालूम नहीं पड़ रहा है प्रकाश है कि नहीं है मालूम नहीं पड़ रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा वहां जाके वो जो कमरे का दरवाजा बंद है उस दरवाजा को खोलना पड़ेगा दरवाजा को खोलने से क्या हो जाएगा प्रकाश भी वहां है और घर दिखाई वहीं पड़े अपने आप मानी पड़े अगर घर आगे नहीं कोई दीपक को भी समझ लो जैसा भी है वो अपने आप वहां प्रकाशित होता है प्रकाश मतलब ज्ञान भी वहीं प्राप्त होता है और उसका फल भी वही प्राप्त होता है घर को प्रकाश को वहां बनाना नहीं पड़ता ऐसे हो जाता इसीलिए कमरा खोलने तक की जो प्रवृत्ति है वो वृत्ति व्याप्ति ये करना पड़ेगा इसके बिना नहीं होगा और उसके बाद उसके वृत्ति व्याप्ति बनाने के लिए वृत्ति बनाने के ब्रह्माकार वृत्ति बनाने के लिए सारा साधन भी चाहिए होगा इसके बिना नहीं होगा वहां जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी सब कुछ करना पड़ेगा तब जाकर के वहां हो जाएगा इस अवसर अथवा अंधेरा जहां है वहां जैसा प्रकाश जलाते हैं प्रकाश जलाने पर अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है लेकिन प्रकाश जलाने के लिए सब कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा हो जो प्रकाश जलाने के लिए जो भी सामग्री सब को लाना पड़ेगा और उसको व्यवस्थित रखना पड़ेगा उसके बाद जलाना पड़ेगा तब जाकर के फल होगा अन्यथा नहीं होता है। वो वो है तो फल तो वहां है फल क्या है जैसा ही वो प्रकाश जल जाता है वो अंधेरे को भगाएगा और प्रकाश होगा आपका आनंद मिलेगा ये तो वही है वो बनाना नहीं पड़ता प्रकाश जलाने मात्र से वो काम हो जाता तो वृत्ति ये है ब्रह्मागर वृत्ति का ये है इस प्रकार बनाना है उसको निरंतर करना है तब उससे फल प्राप्त हो जाएगा इसलिए फल व्याप्ति नहीं है वृत्ति व्याप्ति है अन्य जितने भी कर्म है उसमें वृत्ति व्याप्ति भी रहते हैं और फल व्याप्ति भी उसके बारे में निरंतर जानकारी चिंतन भी चाहिए उसके बाद में उसका फल को भी बनाना पड़ेगा यहाँ वो नहीं है कौन सा नहीं है फल व्याप्ति नहीं है वृत्ति व्याप्ति है फल व्याप्ति क्यों नहीं है क्योंकि फल तो पहले से सिद्ध फल है, बना हुआ फल खाली जानना है जैसे वो कंठ में जो हार है कंडहारी न्याय बोलते कंठ में जो हार पड़ा है वो भूल गया कहा है क्या है मालूम न पड़ा वो भूल हो गया दिखाई नहीं पड़ा तो ढूंढते गए और बाद में कंठ में ही है ऐसा मालूम पड़ता है इसमें भी ऐसे है क्या है वृत्ति चाहिए कि कंठ में माला है इतना जानने के लिए वृत्ति चाहिए उसके बाद माला वहीं प्राप्त हो जाए अधवा अथवासी में कहते आप लोग जानते हो कथा को द, द, दस लोग गए थे वो यात्रा में फिर जो है नदी पार किया नदी पार करने के बाद विवेक ने कहा देखो भाई हम दस आए थे अब तो एक बार गिन के देखो कि नदी में कोई बहा तो नहीं कोई यात्रा में जाते ऐसे होता है अब वो सब लोग खड़े हो गए वो गिनने लगे गिने लगे भी एक कम हो गया एक कम है सभी ने गिना एक ने गिना दूसरे ने गिना तीसरे ने गिना सारे ने गिना तो एक कम है तो एक कम है इसका मतलब एक बह गया है वो एक रिखाइश बन रहा और रात का बढ़ा होगा यह पता नहीं क्या हो गया होगा नदी में बह गया कुछ नहीं हड़ा हो गया फिर क्या करना है ये आपस में जड़ा कर रहे थे मतलब वो विचार कर रहे थे क्या करना है ऐसे स्थिति में एक तो आया बाहर से कोई जा रहा था रास्ते से तो मैंने बोला क्या हो गया भाई आप लोग क्या हालां कर रहे बोला कि हम लोग दस आश्रम से निकले थे पैदल यात्रा के लिए और यहां पहुंच गए नदी पार किया तो दिख रहे नाव और एक बह गया अब उसको ढूंढने की विचार कर रहे बोलो तो उसने देखा कि ये तो खड़ा है दस हो खड़ा है वो कौन बह गया वो तो उनको समझ में आ गया ये लोग गिलती हो फिर बोला आगू गिनो तो सभी ने गिना बोल ही है तब उन्होंने बोला देखो ये जो गिनने वाला है ना वो दसमस तोमसी जो गिनने वाला है तुम ही दसुआ हो तुम अपने को नहीं गिन रहे हो और बाकी को गिन रहा है गिनने के लिए बोला तो हम बाहर गिनना शुरू कर देते आपको विचार करने के लिए बोला तो तुरंत बाहर विचार करना शुरू करते अपना विचार करो कोई सोचता नहीं आपको बोला कि गलती ढूंढो हाँ गलती ढूंढो बोला तो कहा बाहर उठने लगता अपनी गलती नहीं ढूंढता हाँ, गलती ढूंढना मतलब ये शास्त्र अध्ययन करने के बाद गलती ढूंढना ही होता है और क्या होगा हाँ, क्या जो विज्ञान होता है दोष दृष्टि होती है दोष मतलब गलती ढूंढता है दोष देखता है ऐसा नहीं है किसी को गलती है तो सही करना होता है अब व्याकरण आदि सीखते हैं तो पंक्ति देकर के गलती को सही करते हैं तो कहीं भी गलती हो रहा है सही करना यही तो है अब वो क... बोलते ही बाहर शुरू कर देता है अंदर नहीं बोलता है जो बोलता है ना आत्मनक ससम मात्राणी न पश्चित वो बाहर जो नहीं बाहर जो लोग है वो बाहर के बाहर विषय में थोड़ा सा भी सरसव मैंने सरस होता है सरसों के इतने भी गलती होगा वो दिखाई पड़ेगी आत्मनक बिल्लो मात्राणी न पश्चे अपने अंदर ब्रेड के समान इतना बड़ा है वो भी दिखाई नहीं पड़ता ऐसा हो जाता है ये स्वभाव है इसलिए इसको उल्टा करना पड़ेगा उल्टा करने पड़ा पर आएगा ये सब जो है वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति का वो दृष्टांत में ये वृत्ति व्याप्ति है समी में वृत्ति व्याप्ति वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने को नहीं गिन रहा है वो उसको समझ में नहीं आया है तो इतना बोल देता है तो अपने तो को भी गिनो दसवा तुम भी हो इतने वृत्ति बना दिया कि हो दसवा में हो गया था अब दसवा पहले से ही था वहां इसलिए वो वहां खोने की बात बनेगी नहीं फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है ऐसे इसको समझना चाहिए है। ओम ओर्णमद पूर्णमीदम पूर्णादश्य पूर्णस पूर्णमाय पूवावशिष्य ओम शांति शांति शांति karmala dikhi